चैतन्य चरतावली नवद्वीप में दिग्वजय पंडित केचित केचित केचित पंडित सभा बहुत से तो सभा में ही पंडित होते हैं सभा में तो वे इधर उधर की बहुत सी बातें कहकर लोगों पर अपना पांडित्य प्रदर्शन कर देंगे किंतु एकांत में वे यथावत किसी शास्त्री विषय पर विचार नहीं कर सकते बहुत से अपने पांडित्य को पंडितों के ही सामने प्रकट करने में समर्थ होते हैं जो उनके विषय को समझने में असमर्थ होते हैं उनके सामने वे अपना पांडित्य नहीं दिखा सकते बहुत से अपने घर की स्त्रियों के ही सामने अपना पांडित्य छाटा करते हैं बाहर उनसे बातें भी नहीं बनती और बहुत से अपने पांडित्य का मूर्खों पर ही रोग जमाया करते हैं बुद्ध व लक्षण से पांडित्य के अनेक प्रकार हैं। भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे अच्छे गायकों को देखा है वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं सुयोग्य गायक को दूसरी बार पद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है किसी को जन्म से ही ताल स्वर और राग रागनियों का ज्ञान होता है और वह अल्पवयस्य में ही अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देता है कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं जहां वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं यह सब भगवत दत्त शक्तियां हैं इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है यह सब प्रतिभा के हैं और यह प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है काल पाकर वह प्रस्फुटित होने लगती है बहुत से विद्वानों को देखा गया है वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान है किन्तु सभा में वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है किंतु वे इतने प्रत्युत्पन्न मती होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता जो प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्ति युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभाद वाह वाह करने लगते हैं इसी का नाम सभा पांडित्य है पहले जमाने में पंडित के माने ही वावदुक वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे जिसकी वाणु में आकर्षण नहीं जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है जो तक्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है वह पंडित ही नहीं सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती पांडित्यपने की कृति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते वे तो पुस्तकी जंतु हैं जो पुस्तकें उलटते रहते हैं आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था राज्य सभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राज्य सभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था, था, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें वक्तृत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का विपुल अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे राजा ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनिक का आश्रय होता था उनके साथ बहुत से और पंडित घोड़े हाथी तथा और भी बहुत से राष्ट्रीय ठाठ होते थे वे विद्या के प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो वह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे और वे हमें परास्त न कर सकें तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिख दे हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे उनके ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते कहीं कहीं के विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते दिग्विजयी अपने विजय का डंका पीट कर दूसरी जगह चले जाते धनी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट द्रव्य भी भेंट में देते थे इस प्रकार प्राय सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजय पंडितों की धूम रहती चैतन्यदेव के ही समय में चार पांच दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है आजकल यह प्रथा बहुत कम हो गई है किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं हमने दो दिग्विजयी विद्वानों के दर्शन किए हैं उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे एक दिग्विजयी आचार्य को तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया था वह विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था बस उसमें यही विशेषता थी कि वह धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था दिग्विजय के लिए वाक्पटुता की ही अत्यंत आवश्यकता है पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक्पटुता ही समझी जाती है ऐसे ही एक काश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में भी विजय करने के लिए आए उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य का, का प्रधान केंद्र समझा जाता था भारतवर्ष में उसकी सर्वत्र ख्याति थी इसलिए नवदीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश विजित समझा जाता था उस समय भी नवदीप में गंगादास व्याकरण वासदेव सार्वभम न्यायिक महेश्वर विशारद नीलांबर चक्रवर्ती अद्विताचार्य आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे नए पंडितों में रघुनाथ दास भवानंद कमलाकांत मुरारी गुप्त निमाई पंडित आदि की भी यथेष्ट ख्याति हो चुकी थी नगर में चारों ओर दिग्विजयी की ही चर्चा थी दस पांच पंडित और विद्यार्थी जहाँ भी मिल जाते दिग्विजयी की ही बात छिड़ जाती कोई कहता नवदीप को विजय करके चला गया तो नवदीप की नाक कट जाएगी कोई कहता अजय न्याय व क्या जाने न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियाँ पूछेंगे कि उसके होश दंग हो जाएंगे दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वह वैसी ही बात कहता है प्रायः बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ कर भी लेते हैं किंतु उनमें चालाकी धूर्तता और बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले वावदों से वे घबराते हैं कुछ अपने इज्जत प्रतिष्ठा के दर्श शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों में उदासीन ही रहते हैं विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से भी यह बात कही कश्मीर से एक दिग्विजय पंडित आए हैं उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं उनका कहना है नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें नहीं तो विजय पत्र लिख कर दे दें वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत से पंडित तैयार हैं किंतु सुनते हैं उन्हें सरस्वती सिद्ध है शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती है इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय कर आए हैं सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है वे अभिमान में बार बार कहते हैं मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला तो पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ है इसलिए नदिया के सभी पंडित डर गए हैं विद्यार्थियों की बातें सुनकर पंडित प्रवर निभाई ने कहा चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो अभिमानी का अभिमान तो अवश्य चूर्ण होता है भगवान का नाम ही मधारी है वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं रावण वेन नरकासुर भस्मासुर आदि सभी ने घोर तप करके ब्रह्मा जी तथा तो शिव जी के बड़े बड़े वर प्राप्त किए थे दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर्ण कर दिया अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं फिर यह दिग्विजय तो चीज ही क्या है इस प्रकार विद्यार्थियों से कहकर आप गंगा किनारे चले गए और वहां जाकर नृत्य की भांति जल विहार और शास्त्रार्थ करने लगे उन्होंने दिग्विजयी के संबंध में छात्रों से पता लगा लिया कि वह क्या क्या करता है और एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं यदि आता है, तो किस घाट पर और किस समय पता चला कि अमुक घाट पर संध्या समय दिग्विजय नित्य आकर बैठता है निमाय उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे और भी पाठशालाओं के विद्यार्थी कुतूलवश वहीं आकर शास्त्रार्थ और वाद विवाद करने लगे